रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरुभाव तथा विभिन्न साधु संप्रदाय रामायत पंथी साधुओं का दक्षिणेश्वर में आगमन इस प्रकार कुछ दिन बीत गए फिर उन लोगों का संन्यासी परमहंसों का आना जाना कम हो गया उनके स्थान पर रामायत पंथी साधुओं का आगमन होने लगा अच्छे अच्छे त्यागी वैरागी भक्त साधु दल बांध कर आने लगे आहा उन लोगों की कैसी भक्ति थी कितना विश्वास था भगवत सेवा में कितनी निष्ठा थी उनमें से एक साधु के निकट से ही तो रामलला रामलला अर्थात बालक वेशधारी श्री रामचंद्र जी भारतवर्ष के उत्तर पश्चिम भाग में बालक बालिकाओं को लोग प्रेम पूर्वक लला या लाला तथा लली या लाली कहकर पुकारते हैं इसीलिए श्री रामचंद्र जी की बाल्यावस्था की अष्ट निर्मित उस मूर्ति को ये रामायत पंथी साधु रामलला कहकर संबोधित किया करते थे बंगाल भाषा में इसी प्रकार दुलाल दुलाली आदि शब्दों के प्रयोग देखने को मिलते हैं मेरे समीप रह गए वह बहुत लंबा चौड़ा वृत्तांत है वह बाबा जी साधु उस मूर्ति को की सदा से सेवा करता था जहाँ कहीं भी जाता उसे अपने साथ ले जाता था जो कुछ भिक्षा उसे मिलती उसे ही बनाकर वह रामलला को भोग लगाता और केवल इतना ही नहीं रामलला सचमुच भोजन कर रहा है या कोई वस्तु खाने के लिए मांग रहा है टहलने जाना चाहता है प्रेम पूर्वक हठ कर रहा है इत्यादि उसे प्रत्यक्ष दिखाई देता था और उस मूर्ति को लेकर वह सदा आनंद विवल तथा मस्त रहता था मुझे भी रामलला के इस प्रकार के आचरण दृष्टिगोचर होते थे तथा प्रतिदिन चौबीस घंटे उस साधु के समीप बैठा बैठा मैं रामलला को देखा करता था जो जो दिन बीतने लगे त्यों तो रामलला का भी मेरे प्रति प्रेम बढ़ने लगा मैं जब तक बाबा जी के पास रहता तब तक रामलला वहां पर प्रसन्न रहा करता खेलता रहता पर जो ही मैं वहां से अपने कमरे में चला जाता उस समय वह भी मेरे साथ ही साथ चल दिया करता मेरे मना करने पर भी साधु के समीप वह नहीं ठहरता था पहले पहल मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि मैं अपने मन की धुन में ही ऐसा देखा करता हूँ अन्यथा साधु के उस चिर पूजित विग्रह का जिसको वह इतना लाड़ प्यार करता है भक्तिपूर्वक अत्यंत सावधानी से जिसकी सेवा करता है उस साधु की अपेक्षा मुझसे अधिक प्यार होना क्या कभी संभव हो सकता है किंतु मेरी इस धारण का मूल्य ही क्या था मैं सचमुच देखा करता था जैसे तुम लोगों को देख रहा हूँ इसी प्रकार स्पष्ट इस देखा करता था कि कभी वह मेरे आगे आगे कभी पीछे पीछे नाचता हुआ मेरे साँस चला आ रहा है कभी मेरी गोद में चढ़ने के लिए हट कर रहा है पुनः जब मैं उसे गोद में लिए रहता तो कभी कभी किसी भी तरह वह गोद में नहीं रहना चाहता गोद से उतरकर धूप में दौड़ना कांटेदार झाड़ियों में जाकर फूल तोड़ना या गंगा जी में उतरकर उछल कूद मचाना चाहता मैं उसे मना करता अरे ऐसा मत कर धूप में पैर जलेंगे जल में मत कूद सर्दी हो जाएगी बुखार आ जाएगा पर उन बातों को वह कब सुनने लगा मानो कोई और ही किसी से कह रहा है कभी वह कमल जैसे सुंदर नेत्रों से मेरी ओर देखकर कर मुस्कराता हुआ और अधिक उधम मचाने लगता अथवा दोनों ओठों को फुला मुंह बनाकर मेरे साथ उपहास करने लगता तब मैं सच ही क्रोधित हो कह अच्छा पाजी ठहर जा आज मैं तेरी हड्डियाँ तोड़ दूंगा ऐसा कहकर धूप तथा पानी से बलपूर्वक मैं उसे खींच लाता तथा उसे कुछ न कुछ देकर तथा भुलावा दे कमरे के अंदर खेलने को कहा करता पुनः जब कभी मैं यह देखता कि वह उधम मचाने से किसी भी तरह बाज नहीं आ रहा है तब मैं दो एक धौल थप्पड़ भी जमा देता मार खाकर अपने दोनों सुंदर ओठों को फुलाकर सजल नेत्र से वह मेरी ओर देखता उस समय मेरे मन में कष्ट होता मैं उसे गोद में लेकर पूर्वक शांत किया करता ठीक ठीक मैं ऐसा ही देखा करता तथा उसके साथ इस तरह के आचरण किया करता एक दिन जब मैं नहाने जा रहा था उस समय वह भी मेरे साथ चलने के लिए हट करने लगा बाध्य होकर उसको मुझे ले जाना पड़ा नहाने के बाद उसने किसी भी तरह जल में उठना नहीं चाहा। मैं कहता ही रहा पर उसने नहीं सुना अंत में क्रोधित हो जब मैंने उसके माथे को जल में डूबो कर कहा कि ले जल में जितना रहना चाहे रह तब मैंने देखा कि जल के अंदर सचमुच वह हाँफ उठा और उसका शरीर शिहर उठा उस समय उसके कष्ट को देखकर यह मैंने क्या किया कहता हुआ जल से गोद में लेकर उसे मैं उठा लाया और एक दिन उसके लिए मेरे मन में कितना कष्ट हुआ था कितना रोया था मैं कह नहीं सकता उस दिन रामलला के हठ को देखकर उसके चित्त को दूसरी ओर आकृष्ट करने के निमित्त मैंने धान समेत चार खीले उसे खाने को दी तदनंतर मैंने देखा कि उन खीलों को चबाते हुए धान के छिलकों से उसकी नरम जीभ छिल गई है यह देखकर मुझे अत्यंत कष्ट हुआ उसे गोद में लेकर जोर से मैं रोने लगा तथा उसकी ठोड़ी पकड़कर कहने लगा माता कौशल्या जिस मुँह में यह सोच करके कहीं लग ना जाए खीर मलाई नवनीत आदि भी अत्यंत सावधानी के साथ खिलाया करती थी। मैं इतना अभागा हूं कि उस में में ऐसी तुक्ष वस्तु को देते हुए मेरे मन में थोड़ा सा भी संकोच नहीं हुआ जो ही श्री रामकृष्ण देव ने इन बातों को कहा तत्काल ही उनका वह पहला शोक पुनः जागृत हो उठा तथा हम लोगों के सम्मुख अधीर हो ऐसी व्याकुलता के साथ रोने लगे कि रामलला के साथ उनके प्रेम संबंध की बातों को तनिक भी हृदयंगम करना हमारे लिए संभव न होने पर भी हमारी आंखें डबडबा उठी